अद्भुत पराक्रम करने वाले देवाधदेव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो दक्ष बोले देव देवेश्वर आपको नमस्कार है आप देववैरी दानवों की सेना के संघारक और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं देवता और दानव सब ने आपकी पूजा की है आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष है आपके इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली है इसलिए आपको कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं इस कारण त्यक्ष कहलाते हैं यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय प्रियदेव हैं आपके सब और हाथ और पैर हैं सब और आंख मुंह और मस्तक है तथा सब और कान है संसार में जो कुछ है सबको आप व्याप्त करके स्थित है शंकुकर्ण महाकर्ण कुंभकर्ण अर्णवालय गजेंद्र कर्ण गोकर्ण और पाण्यकर्ण ये सात पार्षद आपके ही स्वरूप हैं इन सबके रूप में आपको नमस्कार है आपके सैकड़ों उधर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिहाएं होने के कारण आप सतोदर सतावर्त और सतजिह नाम से प्रसिद्ध हैं आपको प्रणाम है गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं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 संपूर्ण देवताओं का वास है मैं आपके शरीर में चंद्रमा अग्नि वरुण सूर्य विष्णु ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ आप ही कारण कार्य प्रयत्न और करण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप ही से उत्पन्न होते और आप ही में लीन हो जाते हैं आप सबके उद्भव जन्म का कारण होने से भव संहार करने के कारण सर्व रू अर्थात पाप को रू दूर करने में रुद्र वरद तथा पशुओं, जीवों के के पालक होने कारण हैं। हैं। आपने अंधकासुर का वध किया था। इसे आपको अंद्र, आपको अंधक घाती कहते बारंबार नमस्कार है आप तीन जटा और तीन मस्तक धारण करने वाले हैं आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है आप त्रम्बक त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुर विनाशक है आपको प्रणाम है क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भाती स्थित है जैसे कुंडे में जल, इसीलिए आपको कुंड कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं समकरण अर्थात सबके समान भाव से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुड़ाए रहने वाली सन्यासी भी आपके ही स्वरूप है आपको प्रणाम है बड़ी बड़ी दाढ़े और ऊपर की ओर उठे हुए केस धारण करने वाले आपको नमस्कार है आप ही विशुद्ध ब्रह्म है और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपन, अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है इसलिए आपको नीलग्रीव कहते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं आपके समान दूसरा कोई नहीं है आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और परम कल्याण में शिव स्वरूप हैं आप ही सूर्यमंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है आपको नमस्कार है प्रमथ गणों के अधीश्वर भगवान शिव आपको प्रणाम है आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। वेश में समय आप पत्र और बलकल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्य कहते हैं। के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्य चूड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं आपको सादर नमस्कार है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 आपको हमारा प्रणाम है आपकी नास का पतली है, इसलिए आप आप कृष्ण कहलाते हैं। हैं। आपके होने होने से आपको होने से आपको तथा शरीर दुबला कहते अति प्रसन्न रहने वाले एवं किल किल शब्द रूप है आपको नमस्कार है आप समस्त प्राणियों के भीतर सहन करने वाले अंतर्यामी पुरुष है प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर हुए और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप है आपको प्रणाम है आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है आप मुंह से श्रृंगे आदि बाजे बजाने में निपुण है कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं आपको नमस्कार है आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मान मर्दन किया था आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवान्तर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है नाथ आपका अट्ठहार धुंधवी की भाति भयंकर है आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं दस भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उस उग्र मूर्तिधारी आपको हमारा नमस्कार है आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है भगवान भीम आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा श्रम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं आपको हमारा प्रणाम है आप वीणा के प्रेमी तथा वृष्टिकर्ता वृक्ष धर्म की वृद्धि करने वाले गोवृष नंदी और वृक्ष धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध है नाम है आपको नमस्कार है आप सबसे श्रेष्ठ वर्षरूप और वरदाता हैं। उत्तम माल्य गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छानुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं आपको प्रणाम है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 जो यज्ञ के निर्वाहक दमनशील तपस्वी और ताप देने वाले हैं नदी नदी के किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम है अन्नदाता अन्नपति और अन्नभोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है जिनके सहस्त्रों मस्तक सहस्त्रों चरण सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र है जो बाल सूर्य की भांति दे और बालक रूप धारण करने वाले हैं जी को प्रणाम है, है, अपने बाल के के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वाले वृद्ध, लुब्ध, और में डालने वाले आपको प्रणाम है। आपकी केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान है आप ब्राह्मणों के सह कर्म अध्ययन, अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं अध्ययन जजन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 इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है आप काले मृग को दुपट्टे की भांति वाले और सर्व रूप यारण करने वाले हैं है। है। हरिकेश आपको नमस्कार है देवता व्यक्त स्वरूप परमेश्वर आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी है आपको नमस्कार है आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदेव के नाशक तृप्त अतृप्त का विचार करने वाले सर्वस्वरूप सब कुछ देने वाले सबके संहारक और संध्या काल के समान लाल रंग वाले हैं आपको प्रणाम है महान मेघों की घटा के समान श्याम वर्ण वाले महाकाल आपको नमस्कार है आपका श्री विग्रह स्थूल जीर्ण जटाधारी तथा वलकल और मृग धारण करने वाला है आप दे सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मयी जटा से सुशोभित है बलकल और मृग चर में सैकड़ों लहरों को धारण करने वाले हैं आपके मस्तक के बाल सदा गंगा जल से भी रहते हैं आप चंद्रावर्त चंद्रमा को बारंबार छ वृद्धि के चक्कर में डालने वाले युगावर्त युगो के का परिवर्तन करने वाले और मेघावर्त वायु रूप से मेघों को घुमाने वाले हैं आपको नमस्कार है आप ही अन्न अन्नाद भोक्ता अन्नदाता अन्न भोजी अन्न सृष्टा पाचक पक्वान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप हैं। देव देवेश्वर जरायुज अन्न तथा उद्भिज ये चार प्रकार के प्राणी आप भी हैं आप ही चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं ब्रह्म में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मवादी विद्वान आप ही को मन का परम कारण आकाश वायु तेज रिक साम तथा प्रणव बतलाते हैं स्वयश्रेष्ठ श्रेष्ठ गान करने वाले वेद पुरुष हाई हाई हुआ हाई, हाई हाउ हाई आदि का उच्चारण करते हुए निरंतर आप ही की महिमा का गायन करते हैं जजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप है आप ही हविष हैं वेद और उपनिषदों के स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है ब्राह्मण, वैश्य, तथा के के लोग भी आप ही के स्वरूप हैं। मेघों की घटा बिजली गर्जना और गर्ग्राहट भी आप ही हैं। संबत्सर ऋतु मास पक्ष युग निमेष का नक्षत्र ग्रह तथा कला भी आपके ही रूप है वृक्षों में प्रधान वट अस्वस्थ आदि पर्वतों में शिखर वन्य जंतुओं में व्याघ्र में गरुण सर्पों में अनंत समुद्रों में क्षीर अस्त्रों में धनुष शस्त्रों में वज्र तथा व्रतों में सत्य भी आप ही हैं। आप इच्छा द्वेश राग मोह, मोहमा अक्ष, देसाय धैर्य लोभ काम क्रोध जय तथा पराजय हैं। आप गदा बाण धनुष खाट का पाया तथा नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं आप ही छेदता छेदन करने वाले भेदता भेदन करने करने करने वाले, नेता, मंता, मनन करने वाले, वाले प्रहर प्रहार नेता तथा पिता हैं। दस प्रकार के धर्म अर्थ और काम भी आप ही है गंगा आदि नदिया समुद्र गढ़ा तालाब लता बल्ली तीर्ण औषधि पशु मृग पक्षी द्रव्य कर्म समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आभि है आप देवताओं के आदि अंत हैं। गायत्री मंत्र और ओंकार स्वरूप है हरित रोहित नील कृष्ण सम अरुण कद्रु कपिल कपोत कबूतर के समान तथा मेचक श्याम मेघ के समान ये दस प्रकार के रंग भी आभी के आप के स्वरूप हैं। आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं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 वेद की सोपण नामक श्रुतियों में तथा के सत रुद्री प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम है वे सब आपसी के नाम हैं आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं आप ही गिरिक अचेतन को भी चेतन करने वाले हिंदुक गमनागम करने वाले वृक्ष संसार जीव पुद्गल देह प्राण सत्व रज तम अप्रमद स्त्री रहित उर्धरेता प्राण अपान समान उदान व्यान उन्मेष निवेश आंखों का खोलना मीचना सीखना और जफाई लेना आदि चेष्टाएं है आपकी अग्निमय दृष्टि लाल रंग की तथा भीतर छिपी हुई है आपके मुख और उदर महान है रोए सुई के समान है दाढ़ी मूछ काली है सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए है। हैं आप चराचर स्वरूप है गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है आप मत्स्य जलचर और जलधारी घड़ियाल है फिर भी अकल बंधन से परे हैं आप कला कला से युक्त तथा रूप आप ही अकाल अतिकाल दुष्काल तथा काल है मृत्यु छुर छेदन करने का शस्त्र कृत्य छेदन करने योग्य पक्ष मित्र तथा अपक्ष छयकर शत्रु पक्ष का नाश करने वाले भी आप ही हैं आप मेघ के समान काले बड़ी बड़ी धारकों वाले और प्रलयकालीन मेघ हैं घंट प्रकाशमान, अघंट अव्यक्त प्रकाश वाले घटे कर्मफल से युक्त करने वाले घंटे घंटा वाले चरूचेली जीवों के साथ क्रीड़ा करने वाले तथा मिली मिली कारण रूप से सब में व्याप्त ये सब आप ही के नाम हैं, आप ही ब्रह्म अग्नियों के स्वरूप दंडी मुंड तथा त्रिदारी हैं चार युग और चार वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा चार प्रकार के होत्री कर्मों के आप ही प्रवर्तक हैं, आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं आप ही अक्ष प्रिय धूर्त गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध है आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं पर्वत पर शयन करते और वस्त्र से प्रेम रखते हैं आप ही छोटे और बड़े शिल्पी कारीगर तथा की, की आंख खोलने के लिए अंकुश चंड अत्यंत कोप करने वाले और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं स्वाहा स्वधा बसटकार नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम है आप गुण व्रतधारी गुप्त तपस्या करने वाले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 ध्रुव स्थिर, दांत, दमनशील और महेश्वर हैं। यज्ञ की रहने वाले, दुर्दांत, प्राणियों का नाश करने वाले चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले मास युगों की प्रवृत्ति करने वाले कल्प संवर्त प्रलय तथा संवर्त समक पुनः सृष्टि संचालन करने वाले भी आप ही है आप ही काम बिंदु अणु सूक्ष्म और स्थल रूप हैं। आप कनेर के फूलों फूल की माला अधिक पसंद करते हैं आप ही नंदी मुखी मुख भयंकर मुख, मुख वाले सुमुख दुर्मुख अमुख सुख रही चतुर्मुख बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख अग्नि के समान मुख वाले हैं हिरण्य ब्रह्मा शकुनी पक्षी के समान असंग महान सर्पों के स्वामी शेषनाग और विराट भी आप ही हैं आप अधर्म के नाशक महापार्श चंडाधीप गोनर्द गौ को आपत्ति से बचाने वाले नंदी की सवारी करने वाले के रक्षक गोविंद श्रीकृष्ण रूप गोमार्ग इंद्रियों के आश्रय अमार्ग इंद्रियों के अगोचर श्रेष्ठ स्थिर स्थान कंप दुर्वानन जिनका सामना करना कठिन है ऐसे दुर्विशह असह्य वेग वाले है, से शश शिक्रगामी, शशांक चंद्रमा तथा समन यमराज हैं सर्दी गर्मी क्षुदाव वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आधी व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं मेरे यज्ञ रूपी मृग के अधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। हैं। कृष्ण रूप में मस्तक पर शिखंड, मोर पंख धारण करने के कारण आप पुंडरीक कमल के समान सुंदर नेत्र होने के के कारण कहलाते हैं। आप कमल वन में निवास करने वाले दंड धारण करने वाले त्रम्बक उग्र दंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। विषाग्नि को पी जाने वाले देवश्रेष्ठ सोमरस का पान करने वाले और मृत गणों के ईश्वर हैं देवाधिदेव जगन्नाथ आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करते और दूध एवं सोम रस का पान करते हैं आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदिभूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं आप ही हिरण्य अग्नि पुरुष अंतर्यामी स्त्री पुरुष और नपुंसक है बालक युवा और वृद्ध भी आप ही है न, नागेश्वर आप जीर्ण हो वाले और इंद्र हैं। विश्वकृत जगत के संघारक, विश्वकर्ता प्रजापति विश्वकृत ब्रह्मा जी विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ विश्व का भार वहन करने वाले विश्व रूप तेजस्वी और सब और मुख वाले हैं चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय है आप ही समुद्र हैं सरस्वती आपकी वहड़ी है अग्नि और वायु बल है तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना है दिन और रात्रि है शिव आपके महात्म को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं है दृष्टि में नहीं आते भगवान जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है उसी तरह आप मेरी रक्षा करें अनब मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ आप अवश्य मेरी रक्षा करें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 और इंद्रियों को जीतकर सत्य गुण में स्थित हैं ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस में का साक्षात्कार करते हैं उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है जो जटा और धारण किए हुए हैं जिनका उधर विशाल है तथा कमंडलू ही जिनके लिए तर्कश का काम देता है ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है जिनके केशों में बादल शरीर की में नदियां और उधर में चारों समुद्र हैं उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके के जल में शयन करते हैं उन जलाशय भगवान की मैं शरण लेता हूँ जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं वे परमात्मा मेरी रक्षा करें उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं की भांति जो देवता और पितर यज्ञ में अपने रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान है वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करे जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहधारियों को ही रुलाते हैं स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ नदी समुद्र पर्वत गुहा वृक्षों की जड़ गोशाला दुर्गम पथ वन सड़क चौतरे, किनारे हस्तशाला अश्वशाला रथशाला पुराने बगीचे जीर्ण गृह पंचभूत दिशा विदिशा चंद्रमा सूर्य तथा उनके में प्रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त है उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ जिनकी संख्या प्रमाण और रूप की एकता नहीं है जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती उन रुद्रो को मैं सदा नमस्कार करता हूँ आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता सबके पालक और संहारत हैं तथा तो आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबकी करता है इसीलिए मैंने आपको अलग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 उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ अधिक क्या कहूँ तुम मेरे निकट निवास करोगे प्रजापते मेरे प्रसाद तुम्हे एक हजार अश्वेध तथा एक सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा तदनंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा दक्ष दक्ष इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है इसके लिए तुम खेद न करना मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारी यज्ञ का विध्वंस किया था यह घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है सुब्रत मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी बात सुनो मैंने पूर्व काल में संरंग वेद सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवता और दानों के लिए भी दुष्कर्म तब का अनुष्ठान किया था उसका नाम है व्रत कल्याण में व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है इसके अनुष्ठान से महान फल की महा पसुपत, पसुपत फल की प्राप्ति होती है महाभाग उसी व्रत का तुम्हें प्राप्त हो अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष के दृष्टि से उजल हो गए जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्तमन का कीर्तन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 इस स्त्रोत्र का श्रवण करती है वह पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है जो मनुष्य समाहित चित्त से इसका श्रवण या कीर्तन करता है उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं इस स्त्रोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय पार्वती और नंदिकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करें फिर एकाग्रचित्त होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करें। विधि से पाठ करने पर वह इच्छानुसार धन काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है उसे पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्त्रोत्र का महात्मा बतलाया है